आभिन प्रथम प्रकाश सात्वा मंत्र मूल स्तुति ओम वायवायाहि दर्शते मे सोम अरंकृता श्रोधी हवम ऋग्वेद एक, एक, एक। व्याख्या हे अनंत बल परेश वायो दर्शनीय आप अपनी कृपा से ही हमको प्राप्त हो हम लोगों ने अपनी अल्प शक्ति से सोम अर्थात सोमवल्यादि औषधियों का उत्तम रस संपादन किया है और जो कुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ है वे सब आपके लिए अलंकृता अलंकृत अर्थात उत्तम रीति से हमने बनाए हैं और वे सब आपके समर्पण किए हैं उनको आप स्वीकार करो सर्वात्मा से पान करो हम दीनों की दीनता सुनकर जैसे पिता को पुत्र छोटी चीज समर्पण करता है उस पर पिता अत्यंत प्रसन्न होता है वैसे आप हम पर हो पदार्थ वायो हे अनंत बलपरेश, आ या ही, अपनी कृपा से ही हमको प्राप्त हो दर्शत, हे दर्शनीय इमे वे सोमा सोम सोमवल्यादि औषधियों का उत्तम रस श्रेष्ठ पदार्थ अलंकृता अलंकृत अर्थात उत्तम रीति से बनाए पदार्थ उनको पाहि स्वीकार करो सर्वात्मा से पान करो श्रुधि सुनकर प्रसन्न होवो हवमार हे दर्शत वाओ जगदीशर तमा आया ही, ये न, तये मे सोमा अलंकृता अलंकृता सी तदार पाहि, अस्कम् हवम श्रुधि